उसी तरह जब का अभ्यास करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है जपास सिद्धि ही जपास सिद्धि ही जपास सिद्धि ही नाग महाशय के जीवन चरित में है माँ ने स्वयं प्रसाद कर अपने हाथों से नाग महाशय को खिलाया था जिससे वे आनंद में डूब कर बोले थे पिता से माँ अधिक दयालु है पिता से माँ अधिक दयालु है यह पढ़कर कर मेरे मन में आया माँ क्या मुझे उसी तरह खिलाएँगी लेकिन यह बात माँ से नहीं कहूँगा वे स्वयं दया करके करें तभी होगा आश्चर्य की बात है वास्तव में एक दिन उन्होंने मुझे इसी तरह प्रसाद खिला दिया इसी समय जयराम बाटी में एक सन्यासी आए वे राम मठ के नहीं थे लेकिन वे शिशि के परिचित थे एक दिन सुबह मैं खाने बैठा था वे सन्यासी भी थोड़ी दूर पर बैठे थे माँ मुझसे कहा बेटा क्या गेरुआ लेने से सब कुछ हो जाता है उक्त सन्यासी को दिखाकर यह देखो ना इसने गरुआ लिया है मुझसे बोली तुम्हारा ऐसे ही सब होगा गेरुआ की क्या आवश्यकता मैं माँ के लिए एक जोड़ा वस्त्र ले गया था माँ से बोला माँ मैंने सुना है तुम कपड़े सबको बांट देती हो यदि तुम स्वयं इन कपड़ों को पहनी तो मुझे बहुत खुशी होगी सुनकर माँ कुछ बोली नहीं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 उसी समय मैं और देवेंद्र वहाँ पहुँचे माँ बोली प्रसाद लोगे हम लोग हम दोनों लोगों ने हाथ फैला दिया थोड़ा सा अपने मुँह में देख उन्होंने हम लोगों के हाथों में प्रसाद दिया तथा हाथ में से प्रसाद गिर न जाए सोचकर उसे अच्छी तरह दबा दिया माँ का ब्राह्मण का शरीर और मैं कास्थ कोई जाति भेद का विचार नहीं मेरे हाथ में प्रसाद दी बाद में स्वयं खाने लगी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 प्रारब्ध भोग हुआ माँ से मैंने कहा था माँ साधन भजन तो कुछ भी कर नहीं पाता और कभी कुछ कर पाऊंगा ऐसा भी नहीं लगता माँ भरोसा देते हुए बोली और क्या करोगे जो कर रहे हो वही किए जाओ याद रखना तुम्हारे पीछे ठाकुर है मैं हूँ